I don't know. I don't understand. mujhe so नंद किशर तो ठक्गा जन्म कंस के कारागार में गर्भस्थित देवकी देवी के उदर में लीला से ही प्रविष्ट भगवान का स्तवन कर रहे हैं और वे भगवान के चरणारविंद रूपी नौका का आश्रय लेकर संसार सागर से गोवत्सवत पार होने की बात कहकर फिर ये दिखलाते हैं दिखलाया कि ये आपका जो शुद्ध सत्वमय प्रकाश है जगत में प्रकट होना ये अगर न होता तो असली अज्ञान का नाश करने वाला विज्ञान प्राप्त ही नहीं होता और लोग जो साधक लोग जिनके लिए आप विशुद्ध सत्व रूप से प्रकट होते हैं वे साधना करके भी और अप्रत्यक्ष रूप से ही आपको जान पाते प्रत्यक्ष रूप से नहीं जान पाते अप्रोक्ष पूर्ण नहीं होता ये बात कहकर अब भगवान का जो अनुमान से परे का रूप है जो किसी ये ऐसा ये ऐसा कह हम पहचान लेते हैं इस प्रकार पहचानने में न आने वाले बाहरी क्रियाओं से बाहरी नाम रूपों से ये बतलाते हुए कहते हैं न नाम रूपे गुण जन्म कर मधुर निरूपितव्ये मनोवचो इसका त आप लोग सुन लें तर बुद्धियादे साक्षिण साक्षा द्रष्टु इति वा मनोवचोभ्याम मनसा तर्केण वचसावान्वेयतम अस्ती निश्चित न तो अन्भवगोचर तब श्री गोविंद गुणकर्म जन्म गुण भक्तवात्सल्या कर्म भी भी जन्म भीवत रूपेण ना वसुदेवादिपुत्रेण नाम रूपे, निरू, निरू, अथ नाम विशिष्ट घटपटादिवेत भगवत नामीनाकृत सर्वक्षणवाच्चे भाव देश स्वश अनु, अनु अनरूपणीय स्वत्व क्रिया श्रवण कीर्तनादि रक्षणाया भक् निश्चितमे प्रतीयती तद्भक्ता तो, तो ये बतलाते हैं कि आप जैन नहीं है ज्ञाता हैं जगत रूप से दिखने वाले आप नहीं हैं आप इसके साक्षी हैं तो मन से वेदवाणी से, वेद से आप आप्य से इनसे केवल आपके स्वरूप का अनुमान मात्र होता है ये जो जगत के नाम रूप हैं इनसे तुम उन, उन वस्तुओं का जान लेते हैं तत्व जान लेते हैं भाई ये चक्की है तो पीसने का काम होता है इसको जान लिया ये मकान है रहने का काम होता है इसको जान लिया तो जगत के जो नाम रूप हैं ये नाम रूप उसके तत्व को बताने वाले और वो तत्व जो है सो है विनाशी वो नित्य नहीं है बदलने वाला है तो भगवान के नाम रूप ऐसे नहीं है तो ये भगवान के नाम रूप को इतिहासज्ञ लोग भी जानते हैं भाई कंस को मारा तो कंसारे नाम है वसुदेव जी के यहाँ जन्म लिया तो वासुदेव नाम है गोवर्धन धारण किया तो गिरधर गिरधारी नाम है तो इन नामों से ही उनके स्वरूप का पूरा पूरा पता लग गया हो सो बात नहीं इन नामों से इन नामों के जान लेने मात्र से स्वरूप का पता लग जाए शो बात नहीं आंशिक रूप से अनुमान होता है तो ये ब्रह्मा जी देवता कहते हैं कि आप दृश्य न होने से आप ज्ञ न होने से विज्ञाता रमरे के भी जानी याद उपनिषद में आया अरे जो विज्ञाता उसको कौन जानता जानने वाले को कौन जानता है जो जानने की चीज है उसे कोई भले ही जाने पर भगवान जो है ये जाता है तो जैसे भगवान है ऐसे भगवान के नाम रूप हैं इन नाम रूपों को जागतिक भाव से नाम रूप देखने पर भगवान का ज्ञान नहीं होता ठीक तो वही गोविंद चरणाश्रय वाली बात भगवान के चरणों के आश्रित होने से भगवत कृपा से भगवान के स्वरूप की उपलब्धि होती है केवल किसी वस्तु को इदम कहकर जान लेने से नहीं होती और ईदम कहकर जानने में भगवान आते नहीं तो ये भगवान से कहते हैं कि आपके जो गुण हैं जन्म हैं और कर्म आदि के द्वारा ये वास्तव में आपके नाम का रूप का निरूपण नहीं हो सकता ये लोग नाम ले लेते हैं इतिहास जान लेते हैं पर वो आपको नहीं जानते आपको जानने के लिए तो आपकी कृपा ही अपेक्षित है तो कौन जानता है आपको जो आपके चरणों का आश्रय ले करके और अपने जीवन की सारी क्रियाओं को आपके समर्पण कर देता है और आपके नाम को रूप को दिव्य मानकर और उनका स्मरण करता है गान करता है इन क्रियाओं के द्वारा तो तो इन क्रियाओं का भी दो तरह से आगे आवेगा दो तरह से इन भगवान के लिए होने वाली क्रियाओं का संपादन होता है एक तो होता है भगवान के चरणों का आश्रय लेकर उनकी कृपा प्राप्ति के लिए एक होता है लौकिक चीज मानकर लौकिक चीज मानकर जो होता है वहां पर वो जो ठीक ठीक भगवान के स्वरूप का ज्ञान है निरूपण है वो नहीं होता वो लौकिकता में रह जाता है भगवान को श्रीकृष्ण को लोग महापुरुष मानते हैं बलवान भी मानते हैं बड़े बड़े अद्भुत कर्म करने वाले भी मानते हैं परंतु इससे उनको भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता असली नाम भगवान का और असली रूप भगवान का जो नित्य है अचिंत्य है भगवत स्वरूप नाम और भगवत स्वरूप टूप इसका अनुमान नहीं होता तो आप तो ब्रह देवता कहते हैं कि आपके गुण जन्म और कर्म आदि के द्वारा आपके नाम का रूप का निरूपण नहीं किया जा सकता इनका आश्रय लेकर के भक्तजन उपासना आदि क्रियाओं के द्वारा ये आपको जानते हैं आपका साक्षात्कार करते हैं भगवान को दुर्योधन ने देखा देख करके भी भगवान को अमित पराक्रमी तो जाना पर भगवान अगर अपने स्वरूप का परिचय न कराना चाहें तो कोई कर सकता नहीं तो दुर्योधन ने जान करके भी जाना नहीं ये कह दिया कि ये बड़ा अद्भुत कर्मा है ये बहुत जादू वादू जानता है तो ये जो विराट रूप दिख रहा है इसने यहाँ पर ये इसकी ये करामात है विद्या है तो वास्तव में ये कुछ है नहीं इस प्रकार से भगवान के विराट रूप को देख करके भी दुर्योधन के मन में भगवान के स्वरूप की उपलब्धि नहीं हुई वो होती है भक्तों के द्वारा किये हुई क्रियाओं से तो भक्तों की क्रिया और अन्य जनों की क्रिया इनमें अंतर होता है तो आपका नाम रूप आपके स्वरूप को प्रकाशित करता वहीं पर जो नाम रूप को आपके आपका स्वरूप जानकर ही उपासना करते हैं और नहीं तो केवल नाम रूप से वो आपके तत्व को नहीं जान सकते पर जो भक्त हैं वे क्रिया के द्वारा आपको जान लेते वो क्रियाएं कौन सी हैं बड़ी सुंदर बात कहते हैं वो क्रियाएं कौन सी हैं कि जिनके द्वारा आप जाने जा सकते हैं तो नाम को रूप को भगवान के नाम को भगवान के गुणों को भगवान के रूप को इनको भगवत रूप पहले जाने नाम में और नामी में भेद नहीं भगवान के शरीर में और भगवान में भेद नहीं भगवान के गुणों में और भगवान में भेद नहीं इस प्रकार निश्चय करके मन में और भगवान के चरणों की कृपा का ही बल लेकर जो इन क्रियाओं को करे तब तो भगवान का साक्षात्कार होता है। वो क्रियाएं क्या है शिण्वन गृणं संस्मश्च चिंत ना रूपा च मंगलासुयस्तरारिंदरा चेता नवाय कल वे फिर जन्म-मृत्यु रूप संसार सागर में भव में नहीं आना पड़ता उनको न भवाय कल्पते किनको आदिष्टेता चरणार बिंदी और आविष्ट चेहता वही गोविंद चरण आश्रय के बाद कहते हैं कि आपके चरण कमलों की सेवा में ही आपके चरण कमलों में ही जिनका चित्त नित्य आविष्ट है माने जिसका चित्त आपके चरणों में प्रविष्ट हो गया जिसका चित्त आपके चरणों में प्रवेश पा गया वही ये पुरुष जो है ये आपके नाम रूप मंगलमय नाम रूपों का स्मरण श्रवण कीर्तन और ध्यान करता है और वो फिर आपकी कृपा से भव सागर में नहीं आता तो भगवत चरणार बिन्द में चित्त का आवेश होना चाहिए चित्त भगवान भगवत चरणार विंद में आविष्ट हो जाए तो इसके तीन उपाय बताए हैं भगवान के नाम रूप में भगवान के गुणों में भगवत बुद्धि करके उनको अपने चित्त में बार बार लाना चित्त में भगवान आ जाए दूसरा इससे आगे का भगवान जब चित्त में आ जाए नाम रूप के द्वारा और उसमें फिर इतनी वृत्ति लगे कि वो नाम रूप भगवान का भगवान का वो स्वरूप चित्त पर इतना अधिकार कर ले कि चित्त में वो रहे ही नहीं चित्त को ही वो ले जाए चित उनका बन जाए चित में भगवान आवे ये एक बात और चित उनका बना, उनका बन जाए ये दूसरी बात और तीसरी बात चित में या चित उनका ये नहीं भगवान ही चित बन जाए तो ये विषय आगे आवेगा अगर हुआ तो रासपंचाध्यायी में भगवान का तीन प्रकार से चिंतन होता है मुख्य तीन प्रकार हैं और उसके विशिष्ट प्रकार तो और बहुत से स्तर रूप में माने गए हैं भगवान चित्त में आकर भर जाए चित्त भगवान के साथ चला जाए और भगवान ही चित्त रूप में आकर के रह जाए तो ये प्रसंग एक ब्रह्मर गीत में आया है उद्धव जी जब समझाने लगे श्री गोपांगनाओं को तो उद्धव जी ने बताया कि शिक्षा दी उपदेश दिया कि वही भगवान सर्वव्यापी हैं सर्वत्र हैं तुम बाहर से उनको क्यों प्राप्त करना चाहती हो अपने मन में उस सर्वव्यापक जो भगवान ब्रह्म हैं उनका ध्यान किया था तो ये ज्ञानी लोग हंसते हैं जो अपने को ज्ञानी मानते हैं विज्ञानी तो नहीं जो ज्ञानी मानते हैं, हंसते हैं कि ये गोपियां जो थी वो अब तक भगवान को चित्त में प्रविष्ट कर नहीं पाई थी इसलिए उनको उपदेश दिया उद्धव जी ने और इसीलिए उनका उत्तर भी मूर्खता का हुआ गोपियों ने कहा कि महाराज चित्त में तो हमें हमारे श्याम सुंदर बस गए हैं जगह है नहीं तो कहा का ध्यान करें माइन रहो ही में ठोर नंद नंदन अछत कैसे आनिए उ और हृदय में कहीं जगह रही नहीं नंद नंदन ने सारे हृदय को छा लिया तो उनके रहते किसी दूसरे को कहां लावे कैसे लावे जगह ही नहीं बची तो इसका अर्थ चित्त भगवान से भर गया भगवान से चित्त भर गया भगवान के सिवा और कुछ रहा नहीं श्याम सुंदर द्विगज मुधारी भगवान से चित्त भर गया और कुछ रहा नहीं